श्री रामकृष्ण भक्त मालिका अधर लाल सेन चार पाँच वर्ष तक डिप्टी के पद पर आसीन रहने के बाद अधर ने कलकत्ता नगरपालिका के वाइस चेयरमैन पद के लिए आवेदन किया डिप्टी के रूप में उनका मासिक वेतन तीन सौ रुपये था और प्रत्याशित पद का मासिक वेतन था एक हजार रुपये इसीलिए उन्होंने यह पद पाने के लिए नगर के कमिश्नर श्रीयुक्त यदू आदि की सहायता चाहिए थी यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी जगदम्बा से यह बात कही थी इसलिए एक दिन ठाकुर ने अधर मास्टर तथा निरंजन की उपस्थिति में कहा था हाजरा कहता था कि तुम थोड़ा माँ से कह दो तो अधर का काम बन जाएगा अधर ने भी कहा था मैंने माँ से थोड़ा सा कहा वह तुम्हारे पास आना जाना करता है यदि हो सके तो कर दो ना परंतु उसके साथ ही माँ से यह भी कहा माँ उसकी कितनी हीन बुद्धि है ज्ञान भक्ति को छोड़ वह उससे यही सब मांग रहा है अधर के पति, तुम हीन बुद्धि लोगों के पास क्यों इतना आते जाते हो अधर ने उत्तर दिया गृहस्थी में वह सब किए बिना काम नहीं चलता आपने तो मना नहीं किया था ठाकुर ने उन्हें मना तो नहीं किया परंतु उनके यथार्थ भाव का विश्लेषण करते हुए कहा आप लोगों के योग और भोग दोनों है उस दिन ठाकुर अधर को त्याग की ही बातें सुनाने लगे तथा दृष्टांत के रूप में उन्होंने उनका ध्यान अपने जीवन की ओर आकर्षित किया परंतु इतने पर भी अधर का संदेह दूर नहीं हुआ यहाँ तक कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी कह उठे चैतन्य ने भी तो भोग किया था इतने बड़े पंडित थे इतना मान सम्मान था ठाकुर ने उन्हें समझाया कि महापुरुषों का सारा कार्य परोपकार के लिए होता है वे सिर्फ ईश्वर की इच्छा अनुसार चलते और आदि की ओर भी थोड़ा ध्यान नहीं देते। फिर अंत में वे बोले, आप हाकिम हो, मैं आपसे क्या कहूँ अच्छा तो ठहरा अधर बाबू ने तुरंत ही हंसते हुए कहा ये मुझे एग्जामिन परीक्षा कर रहे हैं ठाकुर ने भी साहस से कहा निवृत्ति ही अच्छी है और अधर को समझा दिया कि तीन सौ मासिक वेतन तथा डिप्टी का सम्मान आदि भी कुछ कम नहीं है अथा उसी में संतुष्ट रहना चाहिए इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने अधर को कुछ खरी खोटी तो अवश्य सुनाई पर बाद में यथा समय यदु तो मल्लिक को उनकी बात याद दिला दी परंतु तो मल्लिक ने जब कहा अधर अभी युवक है उसके कर्म की उम्र तो गई नहीं है तब तो ठाकुर ने वह प्रसंग फिर नहीं उठाया अतः अधहरलाल डिप्टी मजिस्ट्रेट ही रह गए परंतु इस घटना के माध्यम से उनके जीवन में कुछ आध्यात्मिक परिवर्तन अवश्य आया सांसारिक जीवन में वैराग्य एक ही दिन में दिन नहीं होता अतः सदगुरु विविध उपायों से शिष्य की दृष्टि को सत्य की ओर आकृष्ट करते रहते हैं अठारह सौ ईस्वी में अधहरलाल विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैक्ट्री के एक सदस्य निर्वाचित हुए तथा अप्रैल में भारत सरकार ने उन्हें विश्वविद्यालय का एक फेलो चुना इन दोनों कार्यालय के बाद संध्या को कभी कभी उन्हें सीनेट की सभा में उपस्थित रहना पड़ता था इसके अतिरिक्त वे अन्य शिक्षा संस्थाओं से भी संबद्ध थे अतः सभा समिति के दिनों में दक्षिणेश्वर नहीं जा पाते थे यह देखकर एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था देखो यह सब अनित्य है मीटिंग स्कूल दफ्तर सब कुछ अनित्य है ईश्वर ही वस्तु है और शेष सब अवस्तु पूरा मन लगाकर उन्हें की आराधना करनी चाहिए अधर को चुप देखकर वे और भी कहने लगे यह सब अनित्य है शरीर अभी है अभी नहीं जल्दी जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए गृह भक्त को ऐसा शुद्ध अनासक्ति का उपदेश देना ठाकुर के जीवन में बड़ा विरल है इस प्रसंग में क्या वे अपने दिव्य नेत्रों से भक्त की आसन्न मृत्यु का चित्र देख रहे थे अधर बाबू इसके बाद अधिक दिन इस लोक में नहीं रहे यह सोचना भी अदरबाबू के प्रति अन्याय होगा कि वे कर्म में डूब कर ठाकुर को भूल गए थे वास्तव में मान और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही उनका दक्षिणेश्वर आना जाना भी बढ़ गया था दफ्तर से घर लौटते ही थोड़ा सा जलपान करके वे प्राय प्रतिदिन ही दक्षिणेश्वर जाते थे भवतारिणी के मंदिर में प्रणाम करने के पश्चात वे ठाकुर के श्री चरणों में प्रणत होते फिर आरती देखने जाते आरती के बाद वे पुनः श्री रामकृष्ण के पास आकर उनकी चरण सेवा करते अथवा अतः ठाकुर उनके लिए, था। लिए चटाई बिछा देने को कहते और उस पर लेटते ही उनका थका हुआ शरीर शीघ्र ही निद्रा की गोद में लीन हो जाता था रात में नौ दस बजे जगा देने पर वे श्री गुरु की चरण वंदना करके गाड़ी में घर लौटते इस आने जाने में उन्हें लगभग तीन घंटे लग जाते थे अथा उन्हें अन्य किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के लिए न तो फुर्सत ही मिलती थी और न इच्छा ही होती थी इसके अतिरिक्त वे प्रायः ही ठाकुर को अपने घर लाकर आनंदोत्सव मनाया करते थे कभी कभी ठाकुर के बहुत दिनों तक न आने पर उन्हें लगता मानो घर की वायु दूषित हो गई है अतः वे ठाकुर से कहते आप बहुत दिनों से घर में आए नहीं हैं घर में दुर्गंध हो गई है अथवा आप बहुत दिनों से इस घर में नहीं आए थे घर मालिक घर मलिन बन गया बना हुआ था न जाने कैसे एक गंध थी उठ रही थी दुर्गा पूजा के उपलक्ष में ठाकुर भक्तों के साथ अधर के घर जाते थे प्रतिमा के सम्मुख वे भाव में डूब जाते फिर समाधि भंग होने पर कहते ऐसी हसमुख मूर्ति और कहीं नहीं दिख पड़ती ठाकुर ठाकुर के के चले जाने पर पर आनंद निकेतन भी भी अधर अधर को फीका फीका लगने लगता था। श्री आदेश बाबू ने कुछ दिन तक का पदावली कीर्तन उस समय भी बीच बीच में वहां जाकर उसके आनंद तथा भाव गांध की मात्रा को सौगुनी बढ़ा दिया करते थे कल्प वृक्ष के समान भक्तों की आकांक्षा पूरी करणहारे ठाकुर अधर के घर पर प्रसाद ग्रहण करते थे परंतु किसी किसी ब्राह्मण भक्त को के घर भोजन करने में दुविधा होती, वे मौका देखकर भोजन के पहले ही खिसक जाते थे। फिर कभी ऐसा भी होता कि ठाकुर को प्रसाद ग्रहण करते देखकर कोई कोई उस समय के लिए जाति विचार को भूल जाते इसी प्रकार एक दिन केदारनाथ भट्टो चट्टोपाध्याय ने वहां दुविधा के साथ ही प्रसाद पाया परंतु बाद में यह समझ कि भक्त के घर ऐसा संकुचित आचरण युक्त संगत नहीं है उन्होंने ठाकुर के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर ली तब ठाकुर ने उन्हें समझा दिया भक्त होने पर चांदाल का अन्न भी खाया जा सकता है अजहर लाल अल्पायु थे 6 जनवरी अठारह ईस्वी को वे सरकारी कार्य के सिलसिले में घोड़े पर सवार होकर मानव तला देखने गए थे लौटते समय शोभा बाजार स्ट्रीट में ने घोड़े पर से गिर पड़े जिसके फलस्वरूप उनके बाएं हाथ की कलाई टूट गई और उन्हें उन्हें शीघ्र ही ही हो गया। ठाकुर ने बहुत पहले घुड़सवारी के बारे में सावधान कर दिया था पर होनी को कौन मिटा सकता है दुर्घटना का समाचार पाकर ठाकुर जब उन्हें देखने गए तो वे बोलने की शक्ति खो चुके थे तथापि ठाकुर के दर्शन पाकर कृतार्थता के कारण उनके दोनों नेत्रों से झरझर जर आंसू बहने लगे ठाकुर ने म्याल मिलान वदन और अस्त्रपूर्ण नयनों से उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें अभ्यमारी सुनाई बाद में ठाकुर ने उस प्रसंग में कहा था कि घोड़े पर चढ़कर जाते समय अधर को इष्ट दर्शन हुआ था और इसी आनंद में वे संतुलन खोकर घोड़े से गिर पड़े थे चौदह जनवरी अठारह ईस्वी बुधवार प्रातःकाल छह बजे अधर ने महाप्रणाल किया इस तीब्र से आकुल होकर ठाकुर ने मानपूर्वक अपने दुख की बात बताते हुए जगदम्बा से कहा था मां तूने मुझे भक्ति देकर रखा है इसीलिए तो यह हालत है आह भक्त के लिए भगवान के हृदय में क्या ही अचिंतनी वेदना है